अब इस रा, यह राज्य रूपी दूध किसी बर्तन में रखा था श्री दशरथ रूपी बर्तन में अयोध्या का राज्य रूपी दूध रखा था दूध भरा था और इस दूध में एक फैन उठा बुलबुला उठा क्या राम ही देव काल युवराज कल राम जी को युवराज पद पर बिठाऊंगा माता कैके ही चाहती तो फूक मारकर इस बुलबुले को शांत कर सकती थी पर उन्होंने फूक ही नहीं मारी समझाने वाली देवियों ने कहा कौशल्या अब कहा बिगारा तुम यही लागी वज्रपुर पारा जिनके लिए तुमने वज्रापात कर दिया ये वज्र की टांकी जो पैफेन फोर पवित टांकी अच्छा दूध का फेन तोड़ने के लिए कोई वज्र की टांकी का प्रयोग करें, तो स्पष्ट है वह तो टूटता ही है पर दूध जिस बर्तन में रखा होता है वह बर्तन भी टूट जाता है महाराज दशरथ का देहावसान हुआ। हो। होता अच्छा बर्तन से बाहर निकलकर दूध फैल जाए तो फैले हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता श्री राम भी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावही राजू और भरत जी भी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही ना राम जी स्वीकार करते हैं ना भरत जी स्वीकार करते हैं तो यह विवेक निधि बल्लभा सुनैना जी ने कितनी सुंदर बात एक वाक्य में कह दी सी बात कहे विधि बुधि बांकी जो पै फेन फोर पबली टाकी अब माता सुनैना तो विधाता की बुद्धि टेढ़ी बता रही है पर देवी सुमित्रा जी ने कहा सुनी सोच कह देवी सुमित्रा सोच कह देवी सोच कह दे सोच सोचता देवी सुमित्रा विधि गति बड़ा विपरीत विचिता सुन से सोच देवी सुनता सोच सुमित्रा जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि टेढ़ी नहीं बच्चों की तरह क्यों बालक घर से बाहर खेलने जाते हैं बालू का ढेर पड़ा है उसमें अपना पांव डालकर घर बना लेते हैं दूसरा बालक अपना घर बना लेता है ईंट को आधी तोड़कर कार बना लेते हैं हमारे घर में मत आना ये रास्ता तुम्हारा उधर से हमारा इधर से लड़ते हैं झगड़ते हैं दो पैरों को भूख लगती एक लात मारते हैं सब मिट जाता अपने घर चले जाते हैं इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी यही किया जो सृज पालई हरई बहोरी दुनिया का सृजन करना पालन करना और फिर नष्ट कर देना यह बच्चों की तरह खेल नहीं है क्या और हमें लगता है कि यह दुनिया बनाने वाले से भी बनी नहीं अच्छा आप कुर्ता सिलवाएं और सही सिल जाए तो उधेड़ना नहीं पड़ता और गलत फिलाओ तो कहती इसको उधेड़ कर दोबारा सियन लगाओ दुनिया बनाने वाला आज तक उधेड़ बुन में पड़ा है ये दुनिया सही बन ही नहीं पाती इसलिए फिर उसे उधेड़ करनी पड़ती मिटा मिटा के बनाता है कि शायद अब बन जाए शायद अब बन जाए अब बन जाए, अब बन जाए। अच्छा लेकिन एक अद्भुत बात है ये जो सुमित्रा जी ने कहा जो सृज पालई हरई बहोरी तो ब्रह्मा जी का काम तो केवल सृष्टि का सृजन है पालन तो भगवान विष्णु का है और संहार भगवान शंकर का फिर श्री ब्रह्मा जी की माते ये तीनों बातें क्यों मर दी गई जो सृज पालई हरई बहोरी अरे भाई ये सृष्टि की बात नहीं कही जा रही अयोध्या में जो कुछ घटा उसकी बात कही जा रही कि अगर राम जी का राज्य नहीं होने देना था तो दशरथ जी के मन में राम जी को राज्य देने की भावना का सृजन क्यों किया अजब फिर पालन कराया पूरी प्रजा भी चाहती है जी जगतपति बरस करोरी जग मंगल भल काज बिचारा सभी चाहते तो जो सृजी पालई और फिर एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी कि हरई बहोरी उसको नष्ट भी करा दिया ये बच्चों जैसी बुद्धि है घर बनाना लड़ना झगड़ना एक स्वयं लात मार के तोड़ देना बाल के लिए सम विधि भोरी विधाता की बुद्धि टेढ़ी नहीं भोली है अब सुनैना जी कहती है विधाता की बुद्धि टेढ़ी सुमित्रा जी कहती विधाता की बुद्धि भोली बच्चों की तरह पर धन्य है माता कौशल्या माता कौशल्या बोली कौशल्या कहे दो आपका कहू uh -huh. कहते किसी का दोष नहीं कर्म बेवस दुख सुख क्षति लाहू ये हानि लाभ दुख सुख यह सब कर्म के आधीन है एक राहगीर अपने रास्ते से जा रहा था आम का बगीचा दिखाई दिया बड़े सुंदर फल लगे थे राहगीर ने इधर उधर देखा बगीचे का माली तो नहीं दिखा सोचा एकांत है चला गया अब फल देखा आंख ने पर आंख वृक्ष के पास चलकर जा नहीं सकती गए पांव पांव फल तोड़ नहीं सकते तोड़ा फल हाथ ने अज हाथ को स्वाद नहीं मिल सकता फल खट्टा की मीठा चखा रसना ने और आश्चर्य जिसने चखा उसने रखा नहीं रखा पेट ने जिसने देखा वो गया नहीं जो गया उसने तोड़ा नहीं जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं जिसने चखा उसने रखा नहीं देखा ने गए पाँव फल तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने रखा पेट ने इतने में बगीचे का माली आ गया चोरी से फल खाते हुए देखा डंडा लेकर आया और दबे पाँव आकर पीठ में दो चार डंडे जमा दिए पीठ में पीठ की क्या गलती थी बिचारी ना लेने में न देने में यह तो बड़ा विचित्र कोई गलती करे किसी को सजा मिले एक महात्मा बोले इस प्रश्न में ही कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है पीठ पर डंडे की चोट लगी दर्द हुआ तो सबसे पहले रोया कौन आंसू कहाँ से निकले आँख से और सबसे पहले फल देखा किसने था आंख नहीं तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले फल उसी को मिलेगा जिसका कर्म है मैं कहता हूं आपके पास हजार गौएं हों एक हजार गौ माताएं और सब मिला दी जाए फिर आपको पहचानना मुश्किल होगा कि हमारी गौ माता कहां है एक हजार हैं अंदाज से ढूंढते फिरोगे और मैं कहता हूं आप ऐसे सोचें कि एक हजार गौ को पहचानना हो आप बछड़े को छोड़ दो बछड़ा उन एक हजार गऊ में अपनी मां के पास पहुंच जाएगा तो जैसे हजार गऊ में भी बछड़ा अपनी मां को पहचानता है इसी तरह प्राणी का प्रारब्ध रूपी बछड़ा भोगने वाले को पहचानता है कि यह है यह है यह है इसी को आदमी गैया की तरह है, गऊ की तरह और इसका प्रारब्ध बछड़े की तरह यह पहचानता है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम इसलिए किसी का दोष नहीं है यह सब कर्म के आधीन है अपना प्रारब्ध जैसा जहा से वैसे परिणाम मिलते वहां से जैसे वैसे परिणाम मिलते जहाँ से मिलते जहाँ से अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वहां से सिफरणाम मिलते वहाँ से हो गए सिफरणाम मिलते वहाँ से मीठे फल अब लगेंगे कहाँ से मीठ फल अब लगेंगे कहा से बीज कड़वे तो वो ही चुके हो ओ बीज कड़वे हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सो चुके हो पूरी रजनी तो हो पूरी रजनी तु तो सोही चुके, तो सो चुके हो यह अकाट्य है कर्म का सिद्धांत लेकिन बड़ी कठिनाई है कुछ लोग पूर्व जन्म मानते ही नहीं अच्छा उनसे कहो कि नहीं भाई हम तो मानते हैं पूर्व जन्म तो तुरंत पूछते हैं कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे अब यह किसे याद है और जिस किसी को याद भी कभी कभी रहता है तो कुछ वर्ष तक और हमें तो लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है अच्छा है कि याद नहीं है नहीं तो इस जन्म की याद ही इतना परेशान किए और पिछले जन्म की और याद होती तो लोग पूछते हैं बताओ पिछले जन्म में तुम कौन थे भैया हमें याद नहीं याद नहीं तो तुम थे ही नहीं बड़ी समस्या एक गुरुजी का शिष्य बड़ा चतुर उसने कहा गुरुजी जी इनसे हमसे बात कराओ वह गया क्या पूछ रहे थे गुरुजी से ये पूछ रहे थे कि पूर्व जन्म मानते उन्होंने कहा हाँ तो हमने कहा बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन थे तो ये बता नहीं पाए वो बोला कि हम बताते हैं तो कहा तुम बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे तो सीधे ही बोला कि हम तुम्हारे बाप थे और जो उसने कहा कि हम तुम्हारे बाप थे तो बड़ा क्रोध आया उसे बहुत जोर से और कहने लगा कि नहीं नहीं तुम हमारे बाप नहीं थे तो बोले फिर तो क्रोध में तो था ही तो बोला कि हम तुम्हारे बाप थे वो आदमी बोला कोई बात नहीं तुम ही बने रहो थे यही तो सिद्ध करना था उसमें क्या हार गया तो भाई यह जन्म में किए हुए कर्म का फल ही प्रारब्ध बनता है हमारे गुरुदेव कहा करते थे क्रियामान मिट जब अहम मिट संचित मिट जब ज्ञान भोगे से प्रारब्ध मिट वेद भेद यह ज्ञान अहंकार मिटने पर जो क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं वह है मिट जाते हैं उनका फल नहीं होता भूंजे हुए बीज की तरह उगते नहीं हैं बोने पर भी नहीं उगते करने पर भी फल नहीं मिलता और संचित कर्म ज्ञान हो गया ना हम करता तो कर्म किसके मेरे नहीं संचित मिट जब ज्ञान पर प्रारब्ध तो निर्मित हो गया यह भोगने से ही मिटता है एक बाण चल चुका है एक बाण धनुष पर चढ़ा है एक बाण तुणीर में है तो तुणीर के बाण से बचा जा सकता है धनुष पर चढ़े हुए बाण को उतार सकते हैं लेकिन जो चल चुका है उससे नहीं बचा जा सकता है वही प्रारब्ध है चलो इससे संतुष्टि हो जाए पर कौशल्या माता आगे एक बात और कहती हैं देवी मोह बस सोची बात fa akal ana होकर मोह बस माने अज्ञान मोह माने अज्ञान यद्यपि मोह लगाव के अर्थ में भी पर अज्ञान के अर्थ में यहां विधि प्रपंच अस अचल अनादि यह प्रपंच है और प्रपंच उसी को कहते हैं जो समझ में ना आ नादिकाल से है अचल है अच्छा आप ऐसे सोचो कि अगर प्रत्येक प्राणी को उसके प्रारब्ध के अनुसार ही फल जन्म जीवन मिलता है भगवान श्री कृष्ण गौचारण करते हैं श्री ब्रह्मा जी को मोह होता है वे उनके गऊे बछड़े अपहित कर लेते हैं और भगवान ने उतनी ही गौए उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाल प्रकट कर दिए। अच्छा अब ये सोचो इनका कौन सा प्रारब्ध रहा जन्म भी नहीं सीधे ग्वाल ऐसे प्रकट हुए कि गौए चराते हुए गौए चरती हुई बछड़े चढ़ते हुए यह तो भाई बड़ी विचित्र बात है देखो एक बात और आपसे कहो हिसाब लगाना चलो पिछले जन्म का ही मान लें तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी तब तो किसी का कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा तो प्राणी का जीवन चला कैसे तो इसका उत्तर देने वाले भी हैं। वे कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो व्यक्ति संस्कार लेकर उस अवस्था में हुआ और जागृत होने पर फिर उन्हीं संस्कारों के आधार पर यात्रा करने लगा जैसे काम करते करते आदमी सो जाए तो जागने पर फिर काम शुरू कर देता है तो प्रश्नकर्ता कहता है कि नहीं हम तो ये, ये पूछ ही नहीं रहे सृष्टि के प्रलय की बात तो बाद में पहले बनेगी तब तो बिगड़ेगी जब सबसे पहले बनी होगी सृष्टि तो किसका कौन सा प्रारब्ध रहा होगा इसका कोई उत्तर नहीं है भगवान ने इतनी गुए बछड़े उत्पन्न कर दिए किस प्रारब्ध से यह भगवान का संकल्प है अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न कर दिए प्रभुशक त्रिभुवन मारी जिया अच्छा रही बात कि पिछला जन्म ही नहीं रहा होगा तो प्रारब्ध कैसे रहा होगा और क्या अरे कौन इस प्रपंच में पड़े ज्ञानियों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया उमा कहा मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना सपने में किसी का हाथ टूट जाए पांव टूट जाए पैसा मिल जाए ये किस प्रारब्ध से मिला जन्म हो जाए किस प्रारब्ध से हुआ अरे कुछ नहीं हुआ ना कुछ हुआ ना हो रहा ना कुछ हो वन हार यो का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार इसलिए विधि प्रपंच अस अचल अनादि व्यर्थ किसी को दोष मत और इतना कहते कहते माता कौशल्या के आंखों से आंसू बरसने लगे किसी ने कहा कि ज्ञान की बात तो आप कर रही हैं पर नेत्र प्रेम जल से भरे हैं इसका अर्थ यह है कि श्री राम ऐसा बेटा बनवासी हो श्री जी जैसी पुत्र वधु बनवासनी हो तो कष्ट तो होगा ही कौशल्या जी ने आंचल से आंखों के आंसू पहुंचते हुए कहा मैंने आज तक श्री राम की कभी सौगंध नहीं की आज कर रही हूं राम सपथ में न नकाऊ ध मैंने आज तक नहीं की पर वह सौगंध करके आज मैं सच्चे हृदय से कह रही हूं सोकरी कहा सखी सत भाव सच्चे मन से श्री राम के बन गमन का मुझे दुख नहीं परिणाम अच्छा है राम जाई बन राज तज भल परिणाम न पोच रामजी लौट कर आ जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा <coughs> किंतु आपकी <coughs> आंखों में आंसू क्यों जी कहती हैं, गहवरी ही कहे कौशिला ही भरत कर सो मुझे भरत की चिंता है मोरे सोच भरत कर भा I'm better. Uh... महाराज दशरथ कहते थे देवी कौशल्या जानती हो सूर्य वंश के कुल का दीपक कौन है मैं पूछती कौन वे कहते जाने सदा भरत कुल दीपा बार बार मुंह कहे वो महीपा उरत को पूज्य स्वामी जी महाराज को मैं सादर प्रणाम करता हूं महाराज श्री का आगमन हुआ है अयोध्या का सूर्यास्त तो हो गया